रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक सौ तिरानवे में प्रोफेसर साहनी को जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री नामजोशी ने एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए पुणे बुलाया साहनी ने इस शानदार मौके का फायदा उठाते हुए अपने द्वारा बनाए सभी वैज्ञानिक उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई तीन लोगों की एक समिति को इस प्रदर्शनी पर अपनी सिफारिशें पेश करने को कहा गया सदस्यों को यकीन ही नहीं हुआ कि ये सारे उपकरण लाहौर या भारत में ही कहीं बने हैं उन्हें यह उपकरण इंग्लैंड में निर्मित प्रतीत हुई समिति को लगा कि पंजाब साइंस इंस्टीट्यूट ने बस उन पर भारतीय रोगन उन्हें स्थानीय रूप दिया है उन्हें यह विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने उत्तम वैज्ञानिक उपकरण भारत में ही आधी कीमत पर बनाए जा सकते हैं। 1906 में कलकत्ता औद्योगिक प्रदर्शनी में विज्ञान के इन मंडलों को स्वर्ण पदक मिला प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस भी शामिल थे 1918 में साहनी शासकीय महाविद्यालय लाहौर में रसायन विज्ञान के वरिष्ठ प्राध्यापिक के पद से सेवानिवृत हुए बाद में उनका संपर्क महात्मा गांधी से हुआ और वे सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े वे लाहौर से प्रकाशित होने वाले अकबर द ट्रिब्यून के संस्थापक न्यासी थे वे दयाल सिंह कॉलेज और लाइब्रेरी के भी संस्थापक सदस्य थे प्रोफेसर साहनी के तीन बेटे और पांच बेटियां थीं। उनके पुत्र बीरबल साहनी प्रसिद्ध जीवाश्म विशेषज्ञ थे और रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप से नवाजे जाने वाले पहले भारतीय वनस्पति शास्त्री भी थे अपनी आत्मकथा ऑफ एंड में रुजी साहनी ने अपने जीवन के संघर्षों का विस्तृत वर्णन किया है उनके पोते प्रसिद्ध भूविज्ञानी प्रोफेसर अशोक साहनी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के भूविज्ञान विभाग से सेवानिवृत्त हुए उनकी पोती प्रोफेसर मोहिनी मलिक ने आईआईटी कानपुर में छात्रों की कई पीढ़ियों को गणितीय तर्कशास्त्र में गहन अंतरदृष्टि से प्रेरित किया पंजाब में वैज्ञानिक पुनर्जागरण के लिए अधिक करने वाले प्रोफेसर रुचिराम साहनी का देहांत सतासी वर्ष की उम्र में तीन जून 1948 को बम्बई में हुआ